ब्रह्म सूत्र के अध्याय के द्वितीय प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के जन्मादेश इस सूत्र के व्याख्यातर्गत पंचम कृत्य का संपादन भगवान भाष्यकार कर रहे हैं व्याख्यान का पंचम कृत्य है। आक्षेप का समाधान तो जो इस सूत्र का अर्थ बताया गया भास्कर भगवान के द्वारा उस पर आक्षेप करके तार्किक आदि के द्वारा समाधान वेदांति के द्वारा हो रहा है मीमांसकों ने ये आक्षेप किया कि ब्रह्म वेदार्थ होने से मननादि निरपेक्ष ही होना चाहिए केवल श्रुत्यादि प्रमाणक माना जाए ब्रह्म को धर्म के तरह वेदांत मीमांसकों के इस आक्षेप का समाधान भगवान भाष्यकार ने किया तत्र एवं सती ब्रह्मज्ञानम वस्तुतंत्र भूतवस्तु विषयवात् यहाँ तक के ग्रंथ से धर्म के तरह ब्रह्म वेदार्थ होने पर भी धर्म से विलक्षण भी हैं धर्म में श्रुत्यादि प्रमाणकत्व मात्र होने में और मननादि निरपेक्षत्व होने में प्रयोजक वेदार्थत्व तो नहीं अपितु साध्यत्व है। वह मननादि अनपेक्षत्व का प्रयोजक साध्यत्व ब्रह्म में न होने से ब्रह्म मननादि अनपेक्ष नहीं होगा मननादि सापेक्ष ही सिद्ध होगा हो सिद्ध वस्तु होने से ये कहा गया धर्म के तरह ब्रह्म वेदार्थ हैं किंतु सिद्ध वस्तु हैं ये सुना तार्किकों ने तो फिर उन्हें लगा कि ब्रह्म सिद्ध वस्तु होने से अनुमा अनुमेय होगा और अनुमेय होने से जिस अनुमान से ब्रह्म का निश्चय होता है वह अनुमान ही जन्मादेश श्रुति का क्या सूत्र का विचारणीय विषय होगा न कि ये तो वाई भूतानी जायन्ते इत्यादि श्रुति वाक्य यह तार्किकों को मानना अभीष्ट है ब्रह्म अनुमेय है श्रुति प्रमाणक नहीं ऐसा मानना अभीष्ट है तार्किकों को और ब्रह्म को वेदांतियों ने सिद्ध वस्तु बताया तो तार्किकों का जो अभीष्ट है वह तार्किकों को सिद्ध होता हुआ दिख रहा है इसलिए फिर से आक्षेपकर्ता बन कर के तार्किक लोग सामने आ रहे हैं ननु इत्यादि से तो ननु इत्यादि का अवतरण है टीका में त्रेपन नंबर पृष्ठ पर नीचे से तीसरी पंक्ति में ननु तरही ब्रह्म धर्म विलक्षणत्वात् घटादिवत्त तथा च जन्मादि सूत्रे कारण सिद्धार्थे सिद्धार्थे तस्य मानत्वात् न तस्या जगत्कारचार्य सिद्धाथे विचारस्य निष्फलत्वात् इति शंकते ननु इति तो ननु तरही इत्यादि से पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं तार्किक तरही यानी ब्रह्म को सिद्ध वस्तु मानने पर तरही का है ब्रह्म को सिद्ध और धर्म को साध्य रूप मानने पर ब्रह्म प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादिगोचर तो ब्रह्म पक्ष हैं उसमें प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयत्व विषय साध्य होगा प्रत्यक्षादि गोचरत्वम अर्थें प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयत्व धर्म विलक्षणत्वात् ये हेतु हैं यत्र यत्र धर्म तत्र तत्र प्रत्यक्षादि तत्यक्षादीगोचर यथा घटादय ये व्याप्ति बनेगी तो इस व्याप्ति के अनुसार ब्रह्म धर्म से विलक्षण होने के कारण प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय सिद्ध होगा प्रत्यक्षादि में आदि शब्द से अनुमान को लेना तो अनुमय भी सिद्ध हुआ ये हमें उसे अनुमय मानना अभिष्ठी है तो धर्म वैलक्षण्य ब्रह्म में होने से हमारा जो अभिष्ट है ब्रह्म को अनुमे मानना ये सिद्ध हो रहा है तथा जन्म और जिस अनुमान का वो विषय बनेगा वही अनुमान ब्रह्म प्रमाणत्व रूपे न जन्मादेश इस सूत्र में विचारणीय है श्रुति नहीं <coughs> तथा चो सूत्रे जगत कारण अनुमन विचार्य सिद्धार्थे मानत्वात् तस्म्वाद अनुमानस्य तस्य तस्याने शब्द अनुमान का पराममर्शक है तो सिद्ध जो वस्तु है सिद्धार्थ यानी सिद्ध पदार्थ के विषय में अनुमान में प्रामाण्य देखा जा रहा है लोक में सिद्ध पदार्थ के विषय में प्रमाण अनुमान होता है न श्रुति वस्तु के विषय में श्रुति प्रमाण नहीं होती सिद्धार्थे तस्यान तस्या श्रुते है तो श्रुति वस्तु के विषय में अप्रमाण होने से तद्चार विचारस्य निष्फलवात् तद विचार तद शब्द का भी अर्थ है श्रुति तो जन्मादेश इस सूत्र में य तो वाईमानी भूतानी इत्यादि श्रुति का विचार व्यर्थ हो जाएगा निष्फल हो जाएगा क्योंकि ब्रह्म श्रुति का विषय नहीं है सिद्ध वस्तु होने से यह पूर्व पक्षी का कहना है इसी प्रकार का अपना अभिप्राय ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी है तार्किक तो। से तो ननु भूत वस्तु ब्रह्मण प्रमात विषयत्म एवं वेदांतवाक्य विचारणा कहते हैं भूत ब्रह्मण भूत भूतवस्तुत्व भूत वस्तुत्वे भूत का अर्थ है सिद्ध तो ब्रह्म को सिद्ध वस्तु मानेंगे यदि धर्म विलक्षण ब्रह्म है यानी सिद्धवस्तु रूप है ऐसा मानने पर प्रमाणातर विषयत्व एवं तो ब्रह्म प्रमाण से तो लेना श्रुति प्रमाण को और प्रमाणांतर शब्द से लेना श्रुति प्रमाण से अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाण और उन प्रत्यक्षादि प्रमाण का ही विषय सिद्ध होगा सिद्ध वस्त्रुप होने से ब्रह्म में प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयत्व मानना पड़ेगा तो प्रमाणांतर विषयत्व एव इसमें एवकार व्यावर्तक है श्रुति गोचरत्व का श्रुति विषयत्व का तो श्रुति विषयत्व ब्रह्म में सिद्ध नहीं होगा यहाँ इति के पास में थोड़ा शेष जोड़ने के लिए टीकाकार करते हैं कि प्रमाणांतर विषयत्व एवं प्राप्तम विषयत्व एव इसके पास में प्राप्तम इति। ओ एव और इति के बीच में प्राप्तम इस पद का अध्यार करना उसको जोड़ना और फिर इति के बाद में इतना और जोड़ना है इति कृत्वा प्रमाणांतर व विचार प्राप्त तो जो जिज्ञास्य ब्रह्म का ज्ञान कराने वाला प्रमाण होगा वह जन्मादि सूत्र में विचारणीय होगा तो जन्मादि ब्रह्म सिद्ध वस्तु होने से श्रुति से अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाण का ही वो विषय बन रहा है तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों में कौन से प्रमाण का विषय बनेगा तो तार्किक कहते अनुमान प्रमाण का इसलिए अनुमान प्रमाण जो प्रमाणांतर हैं ब्रह्म का ज्ञापक। वह जन्मादि सूत्र में विचारणीय होगा न कि श्रुति तो इतना और जोड़ना इति कृत्वा कृप्त प्रमाणातर सेचाराप्त प्राप्तो ये सती सत्यम तो प्रमाणांतर हाँ तो प्रमाणांतर ही विचारणीय होगा न कि श्रुति प्राप्त हो आगे जोड़ पढ़ना वो वेदांत वाक्य विचारना अनर्थिका एवं प्राप्ता तो इस प्रकार वेदांत वाक्य का विचार अनर्थक ही प्राप्त होगा निष्फल ही प्राप्त होगा व्यर्थ हो जाएगा वेदांत तो वाक्य का विचार करना क्योंकि वो ब्रह्म प्रमाण नहीं है ब्रह्म प्रमाण तो अनुमान है ऐसा मानना है तार्किकों का ये पूर्व पक्ष है तार्किकों का मत है इसका निराकरण किया जा रहा है न इंद्रिय विषयत् इत्यादि से जन्मादेश सूत्र में अनुमान प्रमाण ब्रह्म प्रमाण विचारणीय नहीं होगा ये न इत्यादि से सिद्धांति बता रहे हैं न इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार अत्र पूर्वपक्षी प्रष्टव्य कहते हैं जब पूर्व पक्षी ने यह आक्षेप किया कि श्रुति जन्मादि सूत्र में विचारणीय नहीं है अपितु अनुमान प्रमाण ही विचारणीय है ऐसा आक्षेप करने वाला जो पूर्व पक्षी है उसे सिद्धांती कह रहे हैं कि प्रष्टव्य उसे पूछना चाहिए क्या पूछना चाहिए कि जन्मादि अधिकरण में जिस अनुमान को तुम विचारणीय मानना चाहते हो वह अनुमान कौन सा है ये तो बताओ ऐसा प्रश्न करो अनुमान प्रमाण जन्मादि सूत्र में विचारणीय है ऐसा बताने वाले पूर्व पक्षी को यह प्रश्न करें सिद्धांती क्या प्रश्न करना है कि किम यत कार्यम तद ब्रह्मजम अनुमानम जन्मादि सूत्रे विचारणीयम तो जन्मादि सूत्र में विचारणीय अनुमान क्या ये हैं यद्यम त्रह्मज इस व्याप्ति से युक्त अनुमान को तुम कहना चाहते हो जन्मादि सूत्र में विचारणीय प्रमाण ब्रह्म साधक यानी ब्रह्म निश्चाकम अथवा दूसरा विकल्प है किम् वा य्य तत्सकार तो जो कार्य हैं उसका कोई ना कोई कारण होता है कार्य कारण युक्त ही होता है इस व्याप्ति से युक्त अनुमान को जन्मादि सूत्र में विचारणीय मानोगे क्या? ये दो विकल्प हैं दो प्रश्न हैं उसमें से यदि पूर्व पक्षी प्रथम अनुमान को जन्मादि सूत्र में विचारणीय अनुमान के रूप में मानना चाहेंगे तो उसका निषेध करते हैं भस्कर भगवान न इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार की नाद्य आद्य यानी प्रथम जो पक्ष हैं विकल्प हैं कि यद कार्यम तद ब्रह्मजम यह अनुमान जन्मादि सूत्र में विचारणीय है यह पक्ष यह विकल्प नहीं सिद्ध हो सकता क्यों कृतव्याप्त्य सिद्धे जो व्याप्ति है यद कार्यम तद ब्रह्मजम इस व्याप्ति की सिद्धि नहीं हो पाएगी व्याप्ति का निश्चय नहीं हो पाएगा सिद्धि शब्द का अर्थ है निश्चय तो व्याप्ति असिधे का अर्थ है व्याप्ति का निश्चय न होने से तो बिना व्याप्ति के अनुमान कैसे होगा इस अभिप्राय से भस्कर भगवान कह रहे हैं कि नी य्यम तद ब्रह्मजम इस व्याप्ति से युक्त अनुमान को जन्मादि सूत्र का विचारणीय नहीं कहा जा सकता ये न का अर्थ है कहा क्यों तो हेतु तो होगा व्याप्ति असिद्ध व्याप्ति की असिद्धि कैसे हैं इसे स्पष्ट करने के लिए ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म सिद्ध वस्तु होने पर भी अतीन्द्रिय हैं प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिय तो इंद्रिय रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय ब्रह्म नहीं बनेगा सिद्ध वस्तु होने पर भी सभी सिद्ध वस्तुएं प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं हुआ करती तो ये कह रहे हैं कि इंद्रिय अविषयत्व संबंध अग्रहणात् संबंध शब्द का अर्थ है व्याप्ति तो इंद्रिय अविषेकत्व नी ब्रह्मण है इंद्रिय अविषेत्व ऐसा अनुभव करना कि ब्रह्म इंद्रिय का विषय न होने से इंद्रिय अविषेत्व इंद्रिया है चक्षुरादि और इन चक्षुरादि इंद्रियों का विषय ब्रह्म न होने से ब्रह्म के साथ कार्यत्व की व्याप्ति का ग्रहण नहीं हो पाएगा कार्य का ब्रह्म के साथ संबंध रूप व्याप्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी जैसे अग्नि और धुआ इन दोनों की व्याप्ति यानी संबंध चक्षु इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहित होता है संबंध क्योंकि वो जो दो संबंधी हैं व्याप्ति एक संबंध है संबंध दो में होता है और वे दो संबंधी हैं अग्नि और धुआं दोनों भी चाक्षूस हैं यानी चक्षु इंद्रिय के विषय हैं इसलिए उनका संबंध भी चाक्षूस है चक्षु इंद्रिय का विषय है तो जो संबंधी इंद्रिय गोचर होंगे उन्हीं का संबंध रूप व्याप्ति इंद्रिय से निश्चित होगी इंद्रिय से ग्रहित होगी और जि, जिन दो संबंधियों में से एक भी संबंधी इंद्रिय अग्राह्य हो तो फिर संबंध भी इंद्रिय से सिद्ध नहीं होगा गृहित नहीं होगा वह संबंध रूप व्याप्ति इंद्रिय से यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से असिद्ध होगी गृहत नहीं होगी तो यहाँ तो दो संबंधी हैं एक जगत रूपी कार्य और दूसरा इस जगत रूपी कार्य का कारण बताना है ब्रह्म को ब्रह्मजम का मतलब ब्रह्म से उत्पन्न हुआ यानी ब्रह्म कारण है तो कार्य कारण ये दोनों के दोनों धूम और अग्नि में जैसे इंद्रिय ग्राह्य हैं धूम रूपी कार्य भी और अग्नि रूपी कारण भी इंद्रिय ग्राह्य हैं इसलिए उनका संबंध इंद्रिय ग्राह्य है ऐसे जगत रूपी कार्य और ब्रह्म रूपी कारण ये दोनों के दोनों इंद्रिय ग्राह्य हो तो इनका जन्मजनक रूप संबंध भी गृहित हो जाए इंद्रिय से लेकिन ब्रह्म तो इंद्रिय का अविषय है इंद्रिय अविषयत्व न तो इंद्रिय का अविषय होने के कारण वह ब्रह्म के साथ कार्य एक इंद्रिय ग्राह्य जो कार्य मात्र है इसका इंद्रिय अग्राह्य ब्रह्म के साथ संबंध यानी व्याप्ति का ग्रहण नहीं हो पाएगा तो ये भाष्कर भगवान ने कहा इंद्रिय अविशेषत्वेन संबंध अग्रहणात आगे लिखते हैं हाँ, तो थोड़ा इसका अर्थ करते एक वाक्य में टीकाकार उसे देखिए ब्रह्मण इंद्रिय अग्राह्यत्वात् प्रत्यक्षेण व्याप्ति ग्रह अयोगाथ न प्रमाणातर विषयत्व इत्यर्थ यानी ब्रह्मण प्रमांतर विषयत्व न ब्रह्म प्रमाणांतर का विषय नहीं बनेगा क्यों तो कहते इसलिए कि ब्रह्म इंद्रिय अग्राह्य होने से रूपी कार्य के साथ ब्रह्म की व्याप्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्रहण संभव न होने से अयोगा का अर्थ है असंभवात व्याप्ति ग्रह असंभवात व्याप्ति ग्रह योगा है इसलिए प्रमाणांतर विषय तो ब्रह्म में सिद्ध नहीं होगा वह सिद्ध वस्तु होने पर भी धर्म से विलक्षण होने पर भी प्रमाणांतर का विषय घटादी के तरह ब्रह्म होगा ये निश्चित नहीं है अब स्वभावतो विषय विषयानी इंद्रिया इत्यादि भाष्यवाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार इंद्रिय अग्राह्यम कुत आह इति। ब्रह्म इंद्रिय अग्राह्य होने से प्रत्यक्ष प्रमाण से व्याप्ति ग्रहण नहीं हो पा रहा है जगत रूपी कार्य के साथ ब्रह्म की व्याप्ति ग्रह न होने में हेतु बताया कारण रूपी ब्रह्म का इंद्रिय अग्राह्यत्व तो ये पूछा जा रहा है कि ब्रह्म में इंद्रिय अग्राह्यत्व क्यों है ब्रह्म इंद्रियों का अविषय क्यों है विषय क्यों नहीं है तो इसका उत्तर भाष्यकार भगवान स्वभावतः इत्यादि से दे रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्वभावतः इत्यादि वाक्य लिखा गया इसलिए लिखा कि टीका में इंद्रिय अग्राह्यत्व कुतः यानि ब्राह्मण इंद्रिय अग्राह्यत्वम कुतः किस कारण से ब्रह्मा इंद्रिय का अविषय है इत्यतः आह यानि इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान भाष्यकार ने ये कहा स्वभावतो विषय विषयानि इंद्रिया न ब्रह्म विषयाण कृत इंद्रिया स्वभावत विषय यानि अनात्म वस्तुएँ उन अनात्म वस्तु विषयक हैं बाह्य पदार्थ विषयक हैं जैसे जल का स्वभाव है नीचे के ओर बहना ऐसे बाह्य विषयों का ग्रहण करना इंद्रियों का स्वभाव है और ब्रह्म तो प्रत्येक आत्मा है और स्वभावतः तो इंद्रिया बहिर्मुख होने से जो सर्वांतर ब्रह्म है तद विषय नहीं होगी जब बाह्य वस्तु विषयत्व उनका स्वभाव है तो सर्वांतर ब्रह्म विषयत्व उनमें सिद्ध नहीं होगा ये भाष्कर भगवान ने कहा कि स्वभाव तो विषय विशे विषयाणी इंद्रियाणी उचकसुरादि तो इंद्रिया स्वभावत ही विषय यानी अनात्मा उपाधि बाह्य पदार्थ विषयक हैं न ब्रह्म विषयाणी सर्वांतर जो ब्रह्म है विषय नहीं है क्योंकि वे अंतर्मुख नहीं है इंद्रिया स्वभावतः बहिर्मुख है अंतर्मुख नहीं है इसमें हेतु बताया जा रहा है कि परिखानी व्यतरित स्वयं इति श्रुते स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को खानी शब्द का अर्थ है तो इंद्रियों को स्वयंभू पर, परमात्मा ने परांची इसमें पराग शब्द का अर्थ है बाह्य वस्तु और बाह्य वस्तु अभिमुख ये परांची शब्द का अर्थ निकलेगा केवल पराग शब्द का तो अर्थ है बाह्य और उसमें अंशुधातु से किन प्रत्यय होकर के बना है ना परांची तो बहिर्मुख पराची शब्द का अर्थ है तो इंद्रियों को परमेश्वर ने स्वभावतः बहिर्मुख बनाया है और आत्मा तो अंतर है सर्वांतर है इसलिए सर्वांतर आत्माभिमुख इंद्रिया न होने से सर्वांतर ब्रह्म में इंद्रिय अग्राह्यत्व तो है और एक हेतु बताते हैं ब्रह्मनो रूपादि हीनत्वाच्य एक तो सर्वांतर है ब्रह्म और दूसरा वह रूपादि से रहित है और इंद्रियां रूपादि मान द्रव्य को ही ग्रहण करती है या तो रूपादि का ग्रहण करती है या तो रूपादि मान द्रव्य का ग्रहण करेगी तो ब्रह्म में रूप नहीं है रस नहीं है रूप स्पर्श नहीं है गंध नहीं है और शब्द भी नहीं है इसलिए वह नहीं हो पाएगा इंद्रिय विषय रूपाधिहीनवाच्य ब्रह्मण इंद्रिय अविषयत्व ऐसे लगाना तो एक श्रुति भी बता रही है ब्रह्म इंद्रिय का अविशय है सर्वांतर होने से और ये रूपादि हिनत्व होने से भी ब्रह्म में इंद्रिय अग्राह्य है अब आगे हैं सति ही इंद्रिय विषयत्व इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका इंद्रिय अग्राह्ये अपि व्याप्ति ग्रह स अतः अत आह इति अतः थी। ठीक मान लिया ब्रह्म इंद्रिय का अविशेष है तो ब्रह्म में इंद्रिय अविशेष तो होने पर भी जगत के साथ ब्रह्म की व्याप्ति रूप संबंध का ग्रहण क्यों नहीं होगा व्याप्ति ज्ञान क्यों नहीं होगा ब्रह्म इंद्रिय अविशेष होने पर भी इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए सती इत्यादि वाक्य लिखते हैं कि सती ही इंद्रिय विषय इंद्रद्रबद्ध इति गृह्येत ब्रह्म यदि इंद्रिय का विषय हो तब तो इदम कार्य ब्रह्मणा संबद्धत तो जैसे महानसादी में चक्षु इंद्रिय से अग्नि तथा धुआँ दोनों को देख करके कई बार अग्नि के साथ ही धुएँ को देख करके के ये निश्चय होता है कि धुआँ अग्नि सम्बद्ध है यानी अग्नि से व्याप्त है अग्नि की व्याप्ति धुआं में है अग्नि का संबंध धुआं में है ये निश्चय होता है कई बार अग्नि के साथ हुए को देख करके अग्नि की व्याप्ति से युक्त धुआं है अग्नि से व्याप्त है ये निश्चय होता है इसके लिए जरूरी होता है अग्नि का और धुआं का दोनों का भी इंद्रिय गोचरत्व वह ऐसे जगत रूपी कार्य में ब्रह्म की व्याप्ति ग्रहण के लिए आवश्यक होगा ब्रह्म को भी इंद्रिय गोचर बनना जैसे अग्नि की व्याप्ति धुएं में इंद्रिय से गृहित हो रही है इसलिए कि अग्नि इंद्रिय गोचर है अग्नि यदि इंद्रिय गोचर न होता तो अग्नि की ध्वे में व्याप्ति का इंद्रिय ग्राह्यत्व सिद्ध न होता प्रत्यक्ष प्रमाण ग्राह्य व्याप्ति न बनती प्रत्यक्ष प्रमाण से व्याप्ति का ज्ञान न होता और ब्रह्म यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण जो इंद्रिय हैं उसका विषय बन नहीं रहा है इसलिए ब्रह्म की व्याप्ति जगत रूपी कार्य में प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित नहीं हो पाएगी ये यहाँ पर कहा कि सति ही इंद्रिय विषयत्वे ब्रह्मणा। ब्रह्म यदि इंद्रिय का विषय होता तब तो इदम ब्रह्मणा संबद्ध इति गृहेत ऐसा गृहित होता लेकिन ब्रह्म तो इंद्रिय का विषय है नहीं ऐसा यहाँ पर गृह त बाद में थोड़ा शेष करने के लिए टीकाकार कहते हैं सती ही इसके बाद में टीका है नास्ति इति शेष तन नास्ति यानि इंद्रिय विषयत्व ब्रह्मण नास्ति शब्द का अर्थ है टीकास्त शब्द का इंद्रिय विषयत्व ब्रह्म में नास्ति यानि है नहीं इसलिए ब्रह्म की जगत रूपी कार्य में व्याप्ति का ग्रहण नहीं हो पाएगा इसलिए यद कार्यम तद ब्रह्मजम इस अनुमान से ब्रह्म का निश्चय होगा ये जो कहना चाहते हैं और ये अनुमान जन्मादि सूत्र में विचारणीय होगा करके ये नहीं होगा नाद्य इसका निषेध हुआ ना। अब जो हाँ थोड़ी टीका है एक वाक्य इसको देखिए इदम कार्यम इति व्याप्ति प्रत्यक्षम ब्रह्मनो अतीन्द्रियवाद न संभवती इत्यथ तो इदम कार्यम यानि इदम से लेना जगत को तो ये जगत रूपी कार्य ब्रह्म ब्रह्मज हैं यानि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है इत्याकारक व्याप्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चय नहीं हो पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा कहते ब्रह्मण अति ब्रह्म अतिद्रिय होने से यानी इंद्रिय का विषय न होने से तो प्रथम विकल्प का निषेध हुआ न से लेकर के इदम ब्रम्हण संबद्ध इति गृह्य यहाँ तक दो पंक्तियों में अब जो द्वितीय विकल्प हैं इसका निषेध किया जा रहा है कार्यमात्रम एवं गृह मानम इत्यादि से इसका उत्तरण है टीका में द्वितीय कारण कारणस्य इत्याह इति तो तत्स इस व्याप्ति रूप अनुमान से तो इतना मात्र सिद्ध होगा जगत रूप कार्य का कोई न कोई कारण है तो कारण सामान्य सिद्ध होगा वह कारण सामान्य ब्रह्म ही है ये निश्चय श्रुति के बिना नहीं हो पाएगा जगत रूपी कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होना चाहिए वह कारण ब्रह्म है या ब्रह्म से अतिरिक्त तो कोई प्रधानादि है इत्याकारक निश्चय ब्रह्म ही वो जगत का कारण है ये निश्चय बिना श्रुति के नहीं हो पाएगा इसके लिए सामान्य रूप से जो जगत का कारण ज्ञात हुआ वह ब्रह्म ही है ब्रह्म से अतिरिक्त प्रधानादि नहीं है यह निश्चय जिस श्रुति प्रमाण के बिना नहीं होता वह श्रुति प्रमाण ही जन्मादि सूत्र में विचारणीय है न कि अनुमान ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि कार्य मत तो गृह्यन कि ब्रह्मणा संबद्ध किम कचिद वा इति न शक्य निश्चे तो इस अनुमान से ये निश्चित होगा कि जगत रूपी कार्य का कोई न कोई कारण है कार्य रूपे न गृहमान जो ये जगत है कार्यमात्रम एवं तो गृहमान यानी इंद्रिय प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण से केवल कार्य गृहित हो रहा है और अनुमान से उसका कारण सामान्य निश्चित होगा वह कारण सामान्य ब्रह्म हैं ये जगत रूपी कार्य प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहित होने वाला ब्रह्म का कार्य है या ब्रह्म से अलग प्रधानादि का कार्य हैं यह निश्चय नहीं हो पाएगा अनुमान से भी प्रत्यक्ष से भी नहीं होगा अनुमान से भी नहीं होगा हाँ ये कारण का विशेष स्वरूप क्या है वो ब्रह्म हैं या प्रधानादी हैं ये संशय बना रहेगा तो इदम कार्य कार्य मत्रमे तो गृहमाण किम ब्रह्मना संबद्ध किम अन्न कचिदवा इति न शक्यम निश्चेतुम यानी श्रुति विना निश्चेतुम न शक्यम ऐसा लगाना तो श्रुति ये निश्चय कराएगी कि वह जगत का जो कारण है वह ब्रह्म है ब्रह्म से अलग और कोई प्रधानादि नहीं है तो थोड़ी सी टीका है टीका को देखिए संबद्धम शब्द का अर्थ करते हैं संबद्धम यानी कृतम यानी अन्य केनचित् संबद्धम थेअ अन केनचित्वा क्रीत ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्रहित होने वाला पृथ्वी आदि जगत है यमणा सबद्ध यानी ब्रह्मणा कृत अन केनचित्वा कृत ऐसा वह संबद्ध का अर्थें कृत यानी निर्मित उत्पादित ये सम्बद्धम का अर्थ निकलेगा आगे हैं ये जो कौमा है ये कृतम के पास में होना चाहिए यस्मात के पास में लगा है ना उसको कृतम के पास होना चाहिए यस्मात का अन्वय तो ये अवतरण के साथ है वो अवतरण है तस्मात का। वो जो आगे आ रहा है तस्मा जन्मादि सूत्रम हाँ इसका अवतरण है यस्मा से इसलिए अवतरण को क्या नाम कामा को यस्मात के पहले होना चाहिए तो यस्मा श्रुतिमतरेण जगत कारण ब्रह्मेती निश्चय अलाभ तस्मात्लाभाय प्राधान्यन अनुमानन्तु श्रुतिरव प्राधान्य विचारणीया अंत उपादनवादी साम्रादिवत ब्रह्मण स्व्यात्मकवादी स्रौताथसारुणतया विचार विचार्य उपस जिस कारण से श्रुति के बिना जगत का कारण ब्रह्म है यह निश्चय नहीं हो सकता उसी कारण से तल्लाभा यानी जगत का कारण ब्रह्म ही है ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है इस निश्चय को शब्द से लेना तल्लाभा में तो इस निश्चय के लाभ के लिए प्राप्ति के लिए श्रुतिरव प्राधान्य न विचारणिया जन्मादि सूत्र में श्रुति का ही ब्रह्म प्रमाणत्व रूपे न प्रधानतया विचार होना चाहिए इसलिए जन्मादि सूत्र में ब्रह्म प्रमाणत्व रूपे न विचारणीय श्रुति है विचार योग्य और अनुमानन तु तो क्या अनुमान फिर उपेक्षित ही है पहले जो शंका थी तो कहा उपेक्षित नहीं पहले जो समाधान किया था कि प्रधान तो ब्रह्म निश्चाय प्रमाण श्रुति हैं ब्रह्म सिद्ध वस्तु होने पर भी श्रुति प्रमाण से ही उसका निश्चय होगा वह श्रुति गोचर ही रहेगा सिद्ध वस्तु होने मात्र से प्रत्यक्षादि का विषय नहीं बनेगा और वो जो श्रुति जगत का कारण ब्रह्म ही है अन्य कोई नहीं ये निश्चय कराएगी इस निश्चय को दृढ़ करने के लिए सहायक होगा श्रुत्यर्थ ग्रहण दार्ढ्याय पहले लिखा था ना? तो श्रुत्यर्थ है जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म ही है प्रधानादि नहीं ये श्रुत्यर्थ है और इसका ग्रहण है ज्ञान ये निश्चय कि जगत कारण ब्रह्म ही हैं प्रधानादि नहीं ये निश्चय हुआ श्रुत्यर्थ ग्रहण और इसकी दृढ़ता के लिए दृढ़ता है दार तो ये अनुभवादि प्रमाण यदि बनते हैं तो कहा था इनका निराकरण नहीं किया जाता श्रुति स्वयं ही इनको अपने सहायक के रूप में मंतव्य इस वाक्य से मनन का विधान करके बता रही है पंडित मेधावी इत्यादि शब्द से भी बता रही है ये पहले कहा था वही यहाँ पर कह रहे हैं टीकाकार कि अनुमानतु उपादानवादि सामान्य द्वारा मृदादिवत ब्रह्मण स्वकार्यात्मकवादि श्रोतार्थ संभावनार्थम्। तो अनु गुणतया विचार्य गुणतयानि सहायक के रूप में प्रधान प्रमाण के रूप में नहीं गौण प्रमाण के रूप में सहायक प्रमाण के रूप में आ, विचार योग्य है अनुमान अनुमान तो गुणतया विचार्य गुणतया किस प्रकार तो कहा ये उपादानवादि सामान्य द्वारा मृदादिवत ब्रह्मण स्व जो स्रोत अर्थ हैं ये ब्रह्म का ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है ये जो स्व क्या नाम है आपका स्रोत अर्थ है और इस स्रोत अर्थ की संभावना है अबाध निश्चेदार्घ्य तो संभावना शब्द का पहले अर्थ बताया था ना अवसान शब्द का अर्थ करते समय अध्यवसान शब्द का अर्थ करते समय टीका में संभावना शब्द का अर्थ बताया था अबाध अबाध तो इसलिए तो कुतर्कादि से बाधित ये श्रोतार्थ न हो स्रोत निश्चय कुतर्कादि से बाधित न हो अबाधित ही रहें इसके लिए सहायक प्रमाण के रूप में अनुमानम अनुमान विचार्य सूत्र में अनुमान भी विचारणीय है इति इस प्रकार उपसंहार करते हैं तस्मा तस्मादि वाक्य से भगवान भाष्यकार कि तस्मा सूत्रे जन्मादिूत्र ना अनुमान उपन्यासार्थम कितर ही वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थम इसलिए यानी जिस कारण से श्रुति के बिना जगत का कारण ब्रह्म है यह निश्चय नहीं हो सकता आ, इस कारण से जन्मादि सूत्र जगत का कारण ब्रह्म ही है ऐसा बताने वाले वेदांत वाक्य को दिखाने के लिए है जगत कारणत्व अनुरूपे ना ब्रह्म का निश्चय कराने के लिए जो वेदांत वाक्य हैं उसे दिखाने के लिए कि ब्रह्म ही जगत का कारण ही है ये श्रुति से निश्चय होता है ये दिखाने के लिए जन्माधि सूत्र हैं स्वतंत्र प्रमाण के रूप में अनुमान को दिखाने के लिए नहीं अब किम पुनः तद वेदांतवाक्यम इत्यादि का टीका में अवतरण है भाष्य में सीधे सीधे सूत्र की व्याख्या प्रारंभ की थी न भास्कर भगवान ने विषय वाक्य नहीं बताया था यहाँ पर बताया जा रहा है जन्मादेश इस सूत्र का विषय वाक्य इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं